देवी भागवत नवम स्कंध संखच को भगवान शंकर के दर्शन प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी तेरह कन्याएं इन्हें सौंपी है इन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साधवी एक दनु है दनु के चालीस पुत्र हैं जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम भी है विप्रचित्ति के पुत्र ये दंभ दंभ हैं। धर्मात्मा, त्मा एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप से प्राप्त हुए थे पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे गोपो में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी इस समय तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो वैष्णव पुरुष से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी से तुक्ष मानते हैं उन्हें केवल भगवान श्रीहरि की सेवा ही अभिष्ट है के शास्त्री सायुज्य और सामिप्य इन चार प्रकार की मुक्तियों तक को दे दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते उनके मन में ब्रह्मत्व अथवा अमृत्व के प्रति कोई आस्था नहीं है या को तो राज्य विषय दुष्छ पदार्थ में क्यों तुम्हारी बुद्धि छक्कर काट रही है राजन तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रतीक प्रीति की रक्षा करो तुम तो अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहे या विरोध से कोई प्रयोजन नहीं क्योंकि सब के सब एक कश्यप जी के ही तो वंश आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं उनकी यदि जाति द्रोह संबंधित पापों से तुलना की जाए तो वे सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते राजेंद्र यदि तुम अपने संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष है जिसकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकती है प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी सी रहती है। की से करके वे परम ज्ञानी बन जाते हैं या निश्चित है फिर वे ज्ञान पूर्वक क्रम से सृष्टि करते हैं अत उन्हें सृष्टा की उपाधि मिलती है राजन सत्युंग में कोई असत्य भाषण नहीं करते इसलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम अंश से सदा विराजमान रहता है वही धर्म त्रेता में तीन भाग से द्वापर में दो भाग से तथा कली में एक भाग से युक्त कहा जाता है पूर्व के क्रम से एक एक अंश कम होता रहता है अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की कला केवल नाम मात्र रह जाती है ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है वैसा फिर शिशिर ॠतु में नहीं रह सकता एक दिन में ही प्राय संध्या और मध्यान्ह के अवसर पर सूर्य समानता पहुँचाने में असमर्थ होते हैं काल के क्रम से उदय होकर वे बाल सूर्य की उपाय धारण करते हैं तत्पश्चात उनका रूप अत्यंत प्रचंड हो जाता है समय आने पर फिर वे अस्त भी हो जाते हैं कभी तो काल दिन को ही ऐसा दो दिन बना देता है कि उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है